शिवानंद स्मृति संग्रह स्वामी शिवानंद महाराज की स्मृति कथा स्वामी असंगानंद अपनी समस्याओं का उल्लेख कर पूज्यपाद महापुरुष महाराज को मैंने एक लंबा पत्र लिखा उत्तर में महापुरुष जी ने कृपा करके उन समस्याओं के समाधान के उपयोगी उपदेश दिए उन उपदेशों के पालन से मुझे प्रत्यक्ष फल मिलने लगा उस समय मैं उनके आदेश का यथार्थ अर्थ समझ सका मद्रास मठ श महाराज का स्थान है वहाँ चले जाओ अंतर खुल जाएगा अंतर खुल जाएगा उन्होंने महापुरुष चैतन्य देव के उस उपदेश को स्मरण करने के लिए मुझे लिखा आपन भजन कथा ना कहबे यथा तथा 1930 सौ ईस्वी के मई मास में मैं एक बार मद्रास मठ में मद्रास मठ से बेलोर मठ आया मठ में प्रतिदिन मैं महापुरुष जी का दर्शन एवं उनको प्रणाम करता और उनके पास बैठकर कर ईश्वरी प्रसंग सुनता था एक दिन तीसरे पहर एकांत में मैंने महापुरुष जी से अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में बातें की और इसी जीवन में उस उससे भी श्री भगवान का दर्शन पा सक उनका आशीर्वाद मांगा महापुरुष जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा ठाकुर श्री रामकृष्ण अपने संतानों को देख रहे हैं और समय पर अपने पास ले जाकर उनकी मनोवांक्षा पूर्ण करेंगे इस विषय में कोई संदेह नहीं है मेरा पूर्ण तथा विशेष आशीर्वाद जानना महापुरुष जी के इस प्रकार स्नेहपूर्ण उत्साह वाणी सुनकर मुझे इतना अधिक आनंद आया आशा और साहस मिला कि जब वहाँ के कुछ साधुओं ने मुझसे पूछा कि मैं मद्रास न लौट काशी जाऊँगा या नहीं तो उन्हें मैंने कह दिया ताकि जाने की कोई इच्छा मालूम नहीं होती क्योंकि मैं यहाँ महापुरुष जी के भीतर ही साक्षात शिव का दर्शन कर रहा हूँ बेलोर मठ में कई दिनों तक रहकर मैं जुलाई मास में मद्रास लौट गया मैं मद्रास मठ में लगभग साढ़े छः साल बहुत आनंद से रहा स्वामी यतीश्वरानंद जी उस समय मद्रास मठ के अध्यक्ष थे किसी दूसरे मठ मिशन या केंद्र में जाने की मुझे कोई इच्छा नहीं थी स्वामी घनानंद जी कोलम्बो आश्रम से बेलोर मठ लौट गए और उनके स्थान में सिंघल के काम का भार लेने के लिए मठ के अधिकारियों ने मेरे नाम का प्रस्ताव किया मैंने उनके आदेश का पालन किया और 16 अक्टूबर उन्नीस ईस्वी को रास्ते के कुछ स्थानों को देखता हुआ कोलम्बो पहुँचा सिंघल टापू में श्री रामकृष्ण भावधारा के प्रचार का कार्य स्वामी जी के आदेश से यथार्थतः पूजनीय महापुरुष जी महाराज ने अठारह ईस्वी में शुरू किया था पाश्चात्य देशों में हिंदू धर्म की विजय पताका फहरा कर स्वामी विवेकानंद 15 जनवरी अठारह ईस्वी को सर्वप्रथम कोलंबो में आ उतरे थे कोलंबो और सिंघल के कुछ प्रसिद्ध नगरों में स्वामी विवेकानंद का भारी स्वागत हुआ तथा तो हिंदू धर्म की महिमा के संबंध में उन्होंने वहां कई भाषण दिए स्वामी जी के अपूर्व भाषणों से मुक्त होकर कोलंबो के हिंदू नागरिकों ने कोलंबो में एक आश्रम स्थापित करने के लिए उनसे प्रार्थना की स्वामी जी भी उनकी प्रार्थना की रक्षा करने में राजी हुए और बाद में उन्होंने महापुरुष महाराज को हिंदू धर्म के प्रचार के लिए कोलंबो भेजा इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने सिंघल के मेटी लोकनाथन को जो पत्र लिखा था वह यहाँ उल्लेखनीय है स्वामी जी ने 30 जून अठारह सौ को अल्मोड़े से मिस्टर लोकनाथन को लिखा था प्रिय मित्र सिंघल में रहते समय तुम लोगों से मैंने जो बात की थी उसके अनुसार इस पत्र के ले आने वाले स्वामी शिवानंद जी को मैं सिंघल भेज रहा हूं। उन पर जिस काम का भार दिया गया है उसके लिए वह संपूर्णतः योग्य हैं अवश्य ही तुम लोग सहानुभूति के साथ उन्हें सहायता दोगे मैं आशा करता हूं कि तुम सिंघल के अन्यन् मित्रों के साथ इनका परिचय करा दोगे अंग्रेजी में लिखा मूल पत्र कोलम्बो विवेकानंद सोसाइटी में आज भी सुरक्षित रखा है महापुरुष महाराज छह महीने से कुछ अधिक समय तक कोलंबो के थम्बैया चौलट्टी या छत्रम में थे वहाँ वह कठोर तपश्चर्या में दिन बिताते थे धर्मालोचना की सभा में वह यथार्थ धर्मार्थियों को उपदेश देते थे कोलंबो में विवेकानंद सोसाइटी परिचालित होने के अनंतर वह भारत लौट आए पूज्य पाद महापुरुष जी के प्रथम दर्शन उद्दीपना वाणी सन्यास दीक्षा दान असीम हार्दिक आशीर्वाद शिष्यों के हृदयों में आध्यात्मिक अग्नि का उद्दीपन आशा सांत्वना एवं साहस प्रदान शिष्यों तथा भक्तों के दुख कष्ट तथा संताप दूर करने की अपूर्व शक्ति सबको आश्रय प्रदान केवल इतना ही नहीं जाति वर्ण का विचार न रखकर सभी के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शन आदि मेरे जीवन की अक्षय और अमूल्य संपत्ति बनी हुई है इन बातों से इतना अधिक आत्मोत्कर्ष होता है तथा वे बातें अभी भी मेरे मन में इतनी जागृत है कि मैं प्रार्थना करता हूँ वे मेरे जीवन के अंतिम दिन तक अक्षुर्ण बनी रहे